मंत्र पाठ हाँ जी सहनावतो सहनौ भुन तू सहरवा वही ते जश्विनावीतमस्वषा वह शांति शांति शांति, शांति, शांति ईश्वर की से से असीम हमने जो है संप्रज्ञात समाधि वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात पढ़ लिया था इसमें कोई शंका तो नहीं नहीं थी इसमें जो है वितर्क के संबंध में बताया था ना कि वितर्क क्या चीज है हाँ जी तर्क सत्य ज्ञान है और विशेष सत्य ज्ञान वितर्क हो जाएगा और मगर इसमें आश्रय जो है अवलंबन है उसका चित का आश्रय स्थूल अभोगों में है जिस तरह कह लीजिए तो हाँ जी स्थल जो है आप हो गए आश्रय हाँ आश्रय हाँ जी तो, तो यहाँ पर वितर्क जो है वितर्क इस पर यदि आप कहीं उस दिन में बताया था ना बोला था कि मैं अगले इस पर विचार करेंगे इस पर बताऊंगा कि आह, तर्क क्या है तो वितर्क जो है वि उपसर्ग है क्या उपसर्ग है जी हां उपसर्ग है और तर्क जो है ना, तर्क, तर्क स्वयं अपने आप में जो है धातु है वी उपसर्ग है और तर्क जो है वो धातु है तर्क धातु पाठवाया है तर्क भाषाथ भाषाथ हो तर्क जो है भाषा अर्थ में है भाषा माने बोलना तो तर्क जो है भाषा अर्थ में है बोलना कहना प्रकाशित करना चमकना तो ये जो है तर्क है बहुत सारा तर्क करना कल्पना करना वाद करना शंका करना तो ये जो है तर्क है तर्क भाषा तो इसमें भी उपसर्पूर्वक तर्क धातु से घी प्रत्यय करेंगे तो तर्क बनेगा तो वितर्क तर्क का तो ऐसे हुआ उ बोलना ये जो है इसमें आया है कि संशय अर्थ में भी तर्क शब्द आया है संशय संशयनी मेदिनी कोष में जो है संशय अर्थ में आया है ज्ञान का जो सूचक है ज्ञान का सूचक सूचित करने वाला ज्ञान को सूचित करने वाला इस अर्थ में भी आया है तो यहां पर जो है वितरक जो है वितर्क वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि तो व्यक्ति जो है तर्क जो करता है वह पहले जो है क्योंकि वह मोटे चीज को लेकर के ही व्यक्ति तर्क करता है नहीं करता जी हाँ ठीक है जी. क्योंकि वह मोटे चीज को लेकर के स्थूल पदार्थ को लेकर के ही करता है सूक्ष्म पदार्थ जैसे इसको कि व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति को सूक्ष्म का उतना ज्ञान होता ही नहीं है और फिर जब सूक्ष्म में जो व्यक्ति जाता जाता जाता, जाता जाता जाता जाता है तो अपने आप ही जो है उसकी तर्क समाप्त हो जाती है सच्चा ज्ञान हो जाता है ना जी तर्क एक ऋषि है जिसके माध्यम से व्यक्ति सत्य तक पहुंचता है तो इसीलिए यहाँ पर वितर्कानुगत वितर्क के ज्ञान से वितर्क का मतलब हुआ यहाँ पर वितर्क जिसके मने बने मैने विशेष प्रकार से तर्क माने बोलना जिसके बारे में विशेष प्रकार से जिस स्थूल पदार्थ के विषय विशे में विशेष प्रकार से बोला जाता है उसका नाम वितर्क हो गया उस वस्तु का उस इस उस इस स्थूल पदार्थ का नाम वितर्क हो गया समझ गया जी हाँ जी मैंने जिस स्थूल पदार्थ के द्वारा हम विशेष प्रकार से तर्क करते हैं उसको आश्रय लेकर के स्थूल पदार्थ को आश्रय लेकर के जो हम तर्क करते हैं विशेष प्रकार से जो ज्ञान करते हैं उसको कहते हैं वितर्क तो स्थूल पदार्थ का नाम वितर्क हो गया तो चित्र के आलम्बन में जो स्थूल जो आभोग है वह वितर्क है स्थूल जो आश्रय है उसको कहेंगे वितर्क समझ गया जी हाँ जी हाँ और इसमें कोई शंका है पीछे ना ना नहीं है तो आगे चलते हैं आगे है अठारहवा सूत्र हाँ जी बोलिए अवतरण ने है अथ सम्प्रज्ञात समाधि किम किम उपाय स्वभावे इति बोलते हैं अथ असम समाधि तो ये असम समाधि है किम उपाय है, किस उपाय वाला है इसका क्या उपाय है असम समाधि का और इसका स्वभाव क्या है इसका यह क्या है और उपाय क्या है तो उपाय क्या है किस स्वभाव वाला है और इसका स्वभाव क्या है किस स्वभाव वाला है असम समाधि ये कहा तो इस पर ये कह रहे हैं असंप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात की अपेक्षा से है जैसे पर वैराग्य की अपेक्षा से व संज्ञा नामक जो वैराग्य है वह अपर वैराग्य हो गया ना जी ऐसे ही संप्रज्ञात की अपेक्षा से असंप्रज्ञात है संप्रज्ञात से जो भिन्न है अन्य है उसको कहेंगे असंप्रज्ञात सीधे सूत्र में ये नहीं कहा गया है कि असंप्रज्ञात समझे हाँ जी तो इसका सूत्र बता रहे हैं इसमें उपाय भी बताएंगे कि भाई असम समाधि किन किन उपायों वाला क्या उपाय है उसके असम समाधि को प्राप्त करने का और किस स्वभाव वाला है ये बताएगा दोनों है इस सूत्र में बोलिए विराम प्रत्यय अभ्यास विराम प्रत्यय भ्यासूर्वा संस्कार शेषो शेषोन्या बोल रहे हैं कि विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो संस्कार शेषोन्य बोल रहे विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व बोल रहे हैं कि विराम विराम का मतलब है चित्त के वृत्तियों का रुक जाना चित्त के वृत्तियों का, का विराम रुक जाना रोक देना वह विराम है समझ गए हाँ जी विराम का मतलब क्या हुआ चित्त की सभी वृत्तियों का रुक जाना या रोकना चित्त के सभी वृत्तियों का रुकना विराम है और प्रत्यय का मतलब होता है कारण प्रत्यय अर्थ ज्ञान भी होता है प्रत्यय अर्थ विश्वास भी होता है प्रत्यय अर्थ कारण भी होता है तो प्रसंगानुसार अर्थ लिया जाता है तो यहाँ पर प्रत्यय का मतलब हुआ कि कारण तो विराम का कारण अर्थात समस्त वृत्तियों के रुकने का कारण समस्त वृत्तियों का रुकने का कारण क्या है परवैराग्य पर वैराग्य तो क्यूँकी पर वैराग्य अभ्यास वैराग्यान निरोध अभ्यास और वैराग्य इसके द्वारा चित्त के वृत्तियों को रोकना होता है तो ये समस्त वृत्तियों को रुकने का जो कारण है रोकने का जो कारण है वह पर वैराग्य है तो वह पर वैराग्य अभ्यास पूर्व पर वैराग्य का अभ्यास प्रैक्टिस कोशिश जिस समाधि के पहले है उस समाधि का नाम है असम समझ गए जी आ, पर वैराग्य के अभ्यास को बार बार करके आपने पर वैराग्य मैंने चित्त के वृत्तियों समस्त वृत्तियों के रुकने का कारण क्या है तो पर उपाय हो गया ना? हाँ जी इसका अर्थात असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने का उपाय हो गया पर वैराग्य हाँ जी और पर वैराग्य के बाद ही असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है हाँ जी पर वैराग्य जब व्यक्ति पर वैराग्य बन जाता है पर वैराग्य को अपने जीवन में अपनाता है तो उसका अभ्यास करते करते करते जब अभ्यास बार बार करता है तो उसके बाद असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है तो असंप्रज्ञा समाधि के पूर्व में क्या हुआ किसका अभ्यास हुआ बोलिए पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करने के बाद ही उसको फिर अभ्यास करने के बाद ही तो असंप्रज्ञान समाधि होती है, आन्दी। आन्दी। मतलब है ना जी जी इसका मतलब ये हुआ कि असम्प्रज्ञान समाधि के पहले क्या हुआ पर वैराग्य का अभ्यास हाँ जी यही हुआ न जी तो एक बार अभ्यास करने तो होगा नहीं वो तो बार बार करना पड़ेगा वो तो है ही अपने आप ही पता चलता है स्वाभाविक है परंतु ये हुआ की यहाँ पर सूत्र का जो अर्थ है वह असंप्रज्ञान समाधि को प्राप्त करना है तो उससे पहले पर वैराग्य का अभ्यास करना पड़ेगा हाँ जी बिना पर वैराग्य का अभ्यास किए असम समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है नहीं होती है तो इसीलिए करें कि पर वैराग्य का अभ्यास जिस समाधि के पहले है उस समाधि का नाम है असम्प्रज्ञान समझ गए हाँ जी विराम तो प्रत्याभ्यास पूर्व तो समस्त वृत्तियों के रुकने का कारण जो पर वैराग्य है वह पर वैराग्य जिस समाधि के पहले अभ्यास किया जाता जिस पर वैराग्य का जिस समाधि के पहले उस समाधि का नाम वह समाधि अन्य अन्य है अर्थात संप्रज्ञात से अन्य माने भिन्न है अर्थात असंप्रज्ञात है संस्कार शेष इसमें केवल संस्कार मात्र बचा हुआ रहता है क्योंकि वृत्ति तो समाप्त हो गई माने असंप्रज्ञात समाधि में वृत्तिया समाप्त हो जाती है क्या बताए जी सारी वृत्तियाँ समाप्त हो गई है उससे सारी वृत्तियाँ वो तो संप्रज्ञात समाधि में ही वृत्तियाँ होती है और, और सम्प्रज्ञात समाधि में वृत्ति के माध्यम से किसी भी वस्तु को हम जानते हैं परंतु असम्प्रज्ञात समाधि में वृत्ति के माध्यम से नहीं जानते हैं साक्षात डायरेक्ट परसेप्शन होता है उसका उसके साथ समझे हाँ जी तो संप्रजात समाधि में होती है साक्षात्कार है सीधे वस्तु और वह जो आत्मा है उस आत्मा का वस्तु के साथ सीधे संबंध हो जाता है, तो आत्मा वस्तु का साक्षात्कार करता है समझ गए हाँ जी चित्त की वृत्तियाँ उसमें माध्यम नहीं बनती चित्त की वृत्तिया माध्यम नहीं बनती है तो ये है कि विराम का कारण समस्त वृत्तियों के रुकने का कारण पर वैराग्य जिस समाधि के पहले है का मान कारण का अभ्यास जिस समाधि के पहले है वह समाधि संस्कार शेष वाला अर्थात तो उस समाधि में केवल मात्र संस्कार बचा हुआ रहता है उसमें वृत्तिया समाप्त हो गई रहती है समझ गए हाँ जी चित्त में केवल समाधि चित्र में केवल संस्कार रहता है चित्त में वृत्तिया नहीं रहती है तो ऐसे समाधि को असंप्रज्ञान समाधि कहते हैं एक प्रश्न आता आचार्य जी जो इस तरह का व्यक्ति है उसको जब समाधि में है तब तो उसकी नहीं आ रही वृत्तियां मगर साधारण स्थिति में तो आती होंगी फिर भी आगे वो तो आएगी अच्छा वो तो आएगी ही परंतु यह कि जिस समय समाधि के स्थिति में है उस समय की बात कही जा रही है ना जी न परंतु व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जब इतना अधिक अभ्यास हो जाए इतना अधिक अभ्यास हो जाए कि वह हर समय समाधि में रहे ऐसा भी तो हो सकता है नहीं हो सकता है ये प्रारंभ हाँ। प्रारंभ में तो जब बैठेगा और बैठ करके जब समाधि होगा तो उस समाधिस्त अवस्था में वृत्तियां समाप्त हो गई और वह सीधे डायरेक्ट प्रसात्कार साक्षात, सीधे साक्षात्कार होता है उसका परंतु जब वह सामान्य अवस्था में आता है तो उस तो फिर वृत्तियां तो होगी परंतु ऐसे भी अभ्यास हो सकता है इस तरीके का भी की व्यक्ति अभ्यास करे करते करते करते ऐसा दक्ष हो जाए एक्सपर्ट हो जाए वह योगी कि वह हर समय समाधि अवस्था में रहे हो सकता है ना जी हाँ जी हाँ तो वो भी हो सकता है तो यहाँ पर कि वैसे संस्कार शेष उसमें तो संस्कार शेष रहता है संस्कार को भी बाद में दग्ध भीज करना होता है ना? हाँ जी। संस्कार को भी समाप्त करना होता है तभी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है संस्कार भी नहीं रहना चाहिए हाँ नहीं वही आप अखीर में वो नहीं रहना चाहिए समझ में आ गया सूत्रकार हाँ जी आगे चलिए अच्छा अभ्यास भाषण में है सर्वृत्ति प्रत्यस्तमय प्रतिय, संस्कार शे, संस्कार शेषो निरोधित समाधिर संप्रजाता समाधि समाधि संपद जाता बोलते सर्व वृत्ति प्रत्यस्तमये सभी वृत्तियों का प्रत्यस्तमय हो जाने पर सभी वृत्तियों का प्रत्यस्तमय मैने अस्त हो जाने पर अर्थात निरुद्ध हो जाने पर रुक जाने पर समझ गए हां जी समस्त वृत्तियों का अस्त हो जाने पर समस्त वृत्तियों के अस्त जाने पर, हो जाने पर, पर निरुद्ध तो हो जाने पर रुक जाने पर संस्कार शेषो निरोध मैने संस्कार शेषो निरोध तो संस्कार मैने संस्कार शेष मैंने वृत्ति रहित समस्त वृत्तियों के रोग निरुद्ध हो जाने पर वृत्ति रहित जो संस्कार शेष है चित्त के जो निरोध रूप जो संस्कार है रुकना रूप संस्कार निरोध मैं रुकना तो निरोध रूप चित्त की जो स्थिति रूप रूप जो जो जो निरोध निरोध है या चित्त का संस्कार मात्र है संस्कार शेष है वह समाधि जिसमें निरोध रूप संस्कार जिसमें शेष रहता है वह समाधि असंप्रदाय समाधि है इसलिए तो सर्ववृत्ति तो प्रत्यक्ष मय संस्कार शेषो निरोध सभी वृत्तियों के प्रत्यस्त हो जाने पर अस्त हो जाने पर निरोध हो जाने पर रुक जाने पर निरोध संस्कार शेष ऐसा कीजिए कि, कि चित्त से निरोध संस्कार से तो मैंने चित्त के निरोध चित्त के निरोध रूप जो संस्कार मात्र शेष है या निरोध रूप संस्कार मात्र शेष वाली जो समाधि है वो असम समाधि है समझे हाँ जी तो चित्त की समाधि होती है आत्मा की समाधि नहीं होती है चित्त मन का धर्म है तो चित्त का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है तो ध्यान रखिएगा आप पीछे भी बताया था ना सबसे पहले सूत्र में जी तो चित्त की ये असंप्रज्ञा समाधि है चित्त के किस संस्कार चित्त के निरोध रूप संस्कार मात्र शेष वाली समाधि संस्कृत शेष वाला समाधि क्योंकि तो समाधि शब्द पुमलिंग है संस्कृत में तो चित्त के निरोध सभी वृत्तियों के अस्त हो जाने पर चित्त के निरोध रूप संस्कार या निरोध वाला संस्कार मात्र शेष वाली जो स, वाला जो समाधि है वह असंप्रज्ञान समाधि है समझे जी हाँ जी हाँ आगे पढ़िए परम पढ़िएमैराग्य उपाय वो तो बोलते ना प्रश्न पूछा था ना कि उपाय दे दिया ना कि उसका हाँ जो उपाय है वह परम वैराग्य उस असंप्रज्ञान समाधि का उपाय क्या है पर वैराग्य पर वैराग्य है क्योंकि तो वो विराम प्रत्याभ्यास हो तो समस्त वृत्तियों के कारण जो पर वैराग्य समस्त वृत्तियों के रुकने का जो कारण पर वैराग्य तो वैराग्य उसका उस असंप्रजा समाधि का जो उपाय उपाय है परम वैराग्य पर वैराग्य है समझ में आया हाँ जी आ, आगे के, आ सालंबनो तत भ्यास, धनाय न कलपत विराम प्रतियो निर्वस्त नि आलंबनी क्रियते ये बोल रहे कि सालंबनो अभ्यास सब साधनाय न कल्पते बोल रहे हैं <laughs> जो संप्रजा समाधि में तो शालंबन अभ्यास है हाँ जी संप्रजा समाधि में क्या जी शालंबन किसी है। वस्तु ता... का आलम्बन किया जाता है हाँ जी नहीं हाँ उसमें किया जाता है वितरक में स्थूल वस्तु का आलम्बन किया जाता है स्थूल वस्तु का, का आश्रय किया जाता है विचार में और विचारा विचारानुगत संप्रज्ञान समाधि में सूक्ष्म वस्तु का आलम्बन किया जाता है सूक्ष्म वस्तु को सहारा लेकर के जो है उसमें समाधि लगाई जाती है और आनंदानुगत में जो है उससे भी जो सूक्ष्म हो गया प्रकृति महातत्व इत्यादि उसका सहारा लिया जाता है और उससे भी जो मतलब यह है कि असंप्रज्ञान क्या कहते हैं कि अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में उसने जो है मात्र, मात्र जो है मै का होना मैं सहारा लिया जाता है तो वो तो सालंबन है, वह क्या जी शालंबन हाँ है परंतु ये निरालंबन है हाँ ये निरालंबन है इसलिए करके शालंबनो अभ्यास तत्साधन साधनाया। मैंने उसके साधन के लिए किसके साधन के लिए असंप्रज्ञात समाधि के साधन के लिए सालंबन अभ्यास न कल्पते सालंबन अभ्यास समर्थ नहीं होता है असंप्रजात समाधि में सालंबन अभ्यास समर्थ नहीं है असंप्रजात समाधि में निरालंबन निरालंबन जो अभ्यास है निर्वस्तुक जो अभ्यास है वस्तु रहित जो अभ्यास है वस्तु रहित अभ्यास का आलंबन इसमें किया जाता है वस्तु इसमें नहीं होता है समझिए शालम्बनो अभ्यास न कल्पते शालम्बन जो अभ्यास है आलम्बन आश्रय सहित जो अभ्यास है वह तत्साधनाय उस असंप्रज्ञा समाधि के साधन के रूप में समर्थ नहीं होता है उसको साधन नहीं बनाया जाता है भाव ये है जी। उसको मैने बन अभ्यास को साधन नहीं बनाया जाता संप्रज्ञान समाधि में इति विराम मेंत्यय निर्वस्तु का इसीलिए विराम प्रत्यय विराम जो प्रत्यय है समस्त वृत्तियों के रुकने का जो कारण जो है पर वैराग्य वा पर वैराग्य निर्वस्तुक निर्वस्तुक वस्तु रहित ये आलम्बनी क्रिय थे मने निर्वस्तुक मने वस्तु रहित है निरालंबन अस्थित विराम मने क्या बोल रहे है कि विराम प्रत्यय अभ्यास इसमें अभ्यास कर देंगे क्योंकि तो उसमें सांबन अभ्यास कहा था ना जी तो यहां पर हो जाएगा विराम प्रत्यय अभ्यास मैंने पर वैराग्य का कारण सॉरी समस्त वृत्तियों के रुकने का कारण पर वैराग्य का अभ्यास पर वैराग्य जो अभ्यास है वह पर वैराग्य का अभ्यास निर्वस्तु कहा वह वस्तु रहित है निरालंबन है आलंबन किसी वस्तु का आलंबन नहीं किया जाता है हं? तो निर्वस्तु का आलंबन किया जाता है इसमें आलम यदि कोई बोले कि भाई इस असंप्रजा समाधि में किसका आलंबन किया जाता है तो, तो वस्तु का, का आलम्बन नहीं, नहीं किया जाता निर्वस्तु का आलंबन किया जाता है इसमें अभ्यास जो करेंगे वस्तु को लेकर के नहीं करेंगे निर्वस्तु करेंगे समझ गए मैने निर्वस्तु का मतलब ये हुआ कि ये इसमें हम स्थूल से लेकर के प्रकृति तक जो इसका अभ्यास नहीं इसका सहारा लेकर के नहीं करेंगे हाँ जी इससे तो यही निकलता है तो विराम प्रत्ययो निर्वस्तुक आलम्बनी करिए विराम प्रत्ययो अभ्यास मैंने विराम प्रत्यय समस्त वृत्तियों के रुकने का कारण पर वैराग्य अभ्यास पर वैराग्य वाला अभ्यास निर्वस्तुकह वस्तु रहित आलम्बन किया जाता है वस्तु रहित का आलम्बन किया जाता है इस असम समाधि के लिए मने कहने का विषय है कि संप्रज्ञात समाधि असंप्रजात समाधि का साधन असंप्रजात समाधि का साधन वह जो है निर्पर वैराग्य वाला निर्वस्तुक अभ्यास है समझे हाँ जी नहीं समझ गया हाँ जी वह अर्थ शून्य इसलिए आगे करेंगे स छ अर्थ शून्य वह जो अर्थ शून्य है वह जो साचा अर्थ शून्य माने वह जो असंप्रजा समाधि है वह अर्थ शून्य है अर्थ से रहित है इसमें कोई अर्थ नहीं है माने अर्थ नहीं है कि मतलब हालांकि अर्थ का मतलब ये हुआ कि अर्थ से ये जो प्रकृति इत्यादि जो लिया गया है वह जो संप्रजा समाधि में जो चार जो बताया गया वह नहीं है साधन के रूप में समझे हाँ जी जिसका वो धर्म अर्थ काम, मोक्षम में उस तरह का अर्थ है जो दुनिया की जो चीजें है क्या लीजिए प्रकृति आदि की आश्रय अर्थ से शून्य है यह हाँ जी उसी रूप में अर्थ ये आ गया ना यहाँ पर जो है अर्थ लिया जाएगा कि कोई तो स्थूल है नहीं। में। ना कारण है आगे पूर्वकं निरा, निरालंबन भाव प्राप्ति मेव मेव आदि समप्रजाता समाधि समाधि रस बोल रहे हैं कि तदा तदाभ्यास पूर्वकम माने अर्थ शून्य अभ्यास पूर्वक या अर्थात तदाभ्यास पूर्वक विराम प्रत्यय समस्त वृत्तियों का रुकने का कारण असंप्रद कारण पर वैराग्य अभ्यास पूर्व में है जिस चित्त के वह चित्त जो है निरालंबनम आलंबन रहित अभाव प्राप्तम इव जैसे मानो की अभाव को प्राप्त है मानो वहां भाव तो रहता ही है परंतु तो अभाव प्राप्तम इव बोल रहे अभाव प्राप्तम इव मान अभाव अप्राप्ति के समान अभाव प्राप्त मैंने भाव की प्राप्ति मतलब अभाव की प्राप्ति के समान होता है क्योंकि वृत्ति रूप कार्य को न करने के कारण जो है अभाव को प्राप्त के समान मन अभाव के प्राप्ति की समय अर्थात तो मानो कि उसमें कोई कुछ है ही नहीं मृतक के संदृश्य हो जाता है या इस तरीके से बस उसमें अभाव है अभाव की प्राप्ति है मानो उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं निरालंबन है कुछ ऐसा वस्तु नाम की कोई चीज नहीं है ऐसा ऐसा निर्वीज इसलिए निर्वीज समाधि है असंप्रज्ञात असंप्रजात समाधि का दूसरा नाम है निर्वीज इसमें कोई बीज नहीं है समझे जी हाँ जी कोई बीज नहीं है ये निर्वीज है आगे बढ़िए हाँ जी उन्नीसवाण का सा खलवयम नहीं है न? नहीं नहीं ठीक है हाँ जी कोई नहीं है जिसमें चलिए अवतर्ण का साक खल वि विद्या उपाय, उपाय प्रत्ययो भव प्रत्य प्रत्ययश्च तत्र उपाय प्रत्यय भवति स खुम द्विविध वह जो निर्बीज समाधि है वह जो असम समाधि है वह दो प्रकार का है उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च दो प्रकार की समाधि है एक जो है वह उपाय प्रत्यय है नामक असंप्रज्ञान समाधि है दूसरा जो है भाव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि है तो तत्व उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती तो जो उपाय प्रत्यय नामक जो असंप्रज्ञान समाधि है वह योगियों को होता माने दोनों जो समाधि है भाव प्रत्यय भी असंप्रदाय समाधि है ये भी निर्बीज समाधि है और उपाय प्रत्यय जो है यह भी निर्बीज समाधि है जी ये भी निर्बीज समाधि है परंतु दोनों में एक जो समाधि है उपाय प्रत्यय नामक जो असंप्रजा समाधि है वह योगियों को होता है और भाव प्रत्याय नामक जो असंप्र समाधि वह देवों को होता है देवताओं हो को होता है देव लोगों को होता है ऐसा ये रहा है। ये क्यों कहा है इस रूप में वैसे क्यूँकी योगी और इसमें देवता में इसमें अंतर क्या होगा इस रूप में वो तो अक्षय आगे होगा मेरे ख्याल एक्सप्लेन करेंगे मगर एक... हालांकि इसमें जो कहा आगे बताएगा सब तो ये देवता में इनके वाक्य से महर्षि वेद जी के वाक्य से लगता है कि देवता को योगी से भिन्न मानता है, है सब मनुष्य ही परंतु देवता को योगी से भिन्न मानते हैं। जैसे कहा न की आप यदि सत्य में कहेंगे पढ़ेंगे या ऋग्वेद भाषुका में जब पढ़ेंगे तो भाषा में कहे कि अमृता अम, क्या बोलते हैं कि सत्यमेव देवा और अंग्रता मनुष्य अंग्रतम अंध्र, मनुष्य बोल रहे हैं कि सत्य ही देवता था तो वह सत्य का जो आचरण करने वाला है वह देवता है और जो झूठ भी बोलता है सत्य भी बोलता है मिक्स रहता है वह मनुष्य है अंग्रतम मनुष्य तो इसी तरीके से मनुष्य में और देवता में फर्क किया ना वहाँ पर सत्य का मन में मनुष्य वह है जो झूठ भी बोलता है पर जो देवता होते हैं वह सदा सत्य ही बोलते हैं तो जो सदा सत्य सदा सर्वथा, सर्वत्र जो सत्य ही बोलता है असत्य का कभी सहारा नहीं लेता वो देवता हो गया और जो असत्य का भी सहारा लेता हो, मनुष्य हो गया इसलिए तो मरता है जन्मता है मरता है, मरता जन्मता है मनुष्य और जो सत्य का सहारा लेता वह फिर धीरे धीरे वह जो सर हुआ जो देव पूरा परम पद को प्राप्त कर करते तो फिर वह जो है इसका सहारा नहीं लेता मैंने वह जनता मरता नहीं है ऐसा हो सकता है लंबे काल तक मोक्ष में रहता है तो ऐसे ही योगी और देवता में यहाँ पर स्पष्ट करें कि तथा उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती और आगे आप पढ़ेंगे तो देखिए विदेहान देवानाम भव प्रत्यय ये जो आगे अभी का जिसके उन्नीसवान है ना उसमें लिखा ना विदेहा नाम देवान भाव प्रत्यय तो बोल रहे हैं कि विदेहा नाम देवानाम विदेह नामक जो देवता है देव है उसको भाव प्रत्यय कहते हैं अच्छा समझ गए हाँ जी ये दो तरीके का जो दो ये भेद कर रहे हैं इसमें कुछ सूक्ष्म भेद होगा तो और कुछ व्यक्ति जो है जैसे स्वामी सरपति जी तो शायद दोनों को योगी ही कह रहे हैं कहने में कोई ऐसी बात नहीं है परंतु तो यहाँ पर योगी ये सब जो है लेकिन नहीं यहाँ पर तो कहा ही है और फिर जो है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व का मित्र बीस नंबर सूत्र निकालिए बीस नंबर सूत्र में तो उपाय प्रत्यय योगी नाम भावती यदि योगी का पर्याय बाकी यदि देवता होता तो फिर देवा नाम फिर कह सकते थे ना जी हाँ जी परंतु यहाँ पर ये फर्क कर रहा है देवता में और योगी में फर्क कर रहा है कि भाई देव का क्या स्टेज है क्या स्थिति है समझे हाँ जी और योगी क्या क्या स्थिति है ये इसमें बहुत सारी भ्रांतिया है क्या क्या भ्रांति वो भी मैं बताने का कोशिश करूंगा आज शायद बता पाऊंगी कि नहीं बता पाऊंगा परंतु जो भी है तो योगी और उपाय माने श्रद्धा वीर स्मृति समाधि इत्यादि को लेकर के जो असंप्रदाय समाधि को प्राप्त करता हुआ योगी हो गया और विदेह और प्रकृति लय दो तरीके का जो योगी हुआ इसको देव, देव कहते हैं कि दोनों में भेद कर रहे भाई क्या देह में रहते हुए से पृथकता को अनुभव करने वाला अब इसमें क्या क्या विधेय है ए, ये जो दूसरे लोग जो है ये जो पुराण इत्यादि वाले जो है वह इसको इस शरीर में नहीं मानते हैं परंतु ठीक नहीं है क्योंकि तो समाधि समाधि तो इस शरीर में ही होता है ना जी हाँ जिस शरीर में होगा वो तो ठीक है बिल्कुल जी समाधि तो शरीर में ही होगा ना हाँ जी तो इसीलिए ये ब, कैसे हो क्या कहते हैं उस भी हम विचार करेंगे जैसे भी ये होगा परंतु तो अभी तो बस यही है कि की सख्विधा दो प्रकार के असंप्रजा समाधि है एक जो है उपाय प्रत्यय नामक है दूसरा जो है प्रत्या भाव प्रत्यय है उनमें उपाय प्रत्यय नामक जो असम्प्रजा समाधि योगियों की होती है हां समझ में आया हाँ जी तो यहाँ पर पहले भाव प्रत्यय को समझा रहे हैं हाँ जी भाव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया, लया नाम बोलते हैं भाव प्रत्ययो भाव प्रत्यय नामक जो संप्रदान समाधि है, है। और विदेह और प्रकृति लया दो तरीके के योगी हैं। मतलब देवता हैं। एक विदेह नामक देवता है और एक प्रकृति लय नामक देवता है एक विदेह नामक देवता है और दूसरा जो है प्रकृति लय नामक देवता है तो विधेय और प्रकृति लय नामक देवताओं देवों को भाव प्रत्यारामक और समाधि की प्राप्ति होती है होती है और मैंने विदेह को भी भव समाधि की प्राप्ति होती है और, और प्रकृति लय वाले जो योगी है प्रकृति लय वाले जो देव है उनको भी जो है भाव प्रत्यय नामक और समाधि की सिद्धि होती है विदेय प्रकृति लय भाव भव प्रत्ययो भवती विधेय और प्रकृति लयों के भाव प्रत्यय नामक और समाधि होती है समझ गया जी हाँ जी तो यहाँ पर विदेह का मतलब क्या है तो देखना है विधेय वी माने विपरीत अर्थ में है। वी का मतलब क्या है जी विपरीत हो गया हाँ जी विपरीत बिना देह हाँ बिना देह के देह से रहित देह माने इसीलिए पौराणिक लोग कहते हैं कि विदेह नामक जो योगी है या विदेह नामक जो है वह इस शरीर में नहीं है कोई अन्य ही देव योनी है इससे पौराणिक लोग यही कहते हैं ना जी हाँ जी पौराणिक लोग कहते हैं कि भाई जैसे मनुष्य योनि होता है वैसे ही देव योनी भी है देवताओं की भी योनी है परंतु ये वैदिक सिद्धांत से विपरीत है जी तो यहाँ पर विदेह का वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो विदेह का जो अर्थ हुआ वह अर्थ हुआ की देह से अनासक्त देह के प्रति जिसकी आसक्ति नहीं है देह के प्रति जिसकी आसक्ति नहीं है अर्थात कहने का कि देह में रहते हुए देह से पृथकता को अनुभव करने वाला व्यक्ति अनुभव करने वाला माने ये विचार के माध्यम से नहीं वृत्ति के बाद माध्यम से नहीं यहाँ क्योंकि असंप्रजान समाधि से ध्यान रखेगा असंप्रजान समाधि में वृत्तिया समाप्त हो जाती है तो इसीलिए यहाँ पर जो है देह से अपने आप को अर्थात जिसको कहेंगे ना कि दे, ए, तो क्या कहते हैं इसमें कि जीवन मुक्त कतरे जीवन मुक्त है। हाँ जी इस जीवन में रहते भी जीवन से मुक्त है शरीर से मुक्त है तो विदेह का मतलब हुआ देह के प्रति जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है समाप्त हो गई है ठीक है यस्य हाँ जिसका देह से आसक्ति समाप्त हो गई है अर्थात वह तो कैसे की समाप्त होगी वह तो ज्ञान से ही होगा बिना ज्ञान का तो होगा नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो ज्ञान चाहिए ही वो भी पर वैराग्य पर वैराग्य ज्ञान जो है साधन है पर वैराग्य का तो या पर वैराग को ही कह दिया ज्ञान तो ये जो है तो जब वह इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वह शरीर में है परंतु शरीर से वह अलग है जिस व्यक्ति को ऐसा ज्ञान हो जाता है वह विदेह मे शरीर में रहते हुए शरीर से पृथकता का अनुभव करने वाला व्यक्ति मनुष्य योगी देव विदेह हो गए समझे हाँ जी और दूसरा है प्रकृति लय बोल रहे प्रकृति लय प्रकृति लय नामक जो योगी हुआ जो देवता हुआ वह हुआ की जो जो क्या करता है जो योगी अपने चित्र को प्रकृति में लीन कर देता है प्रकृति में लगा देता है प्रकृति में लगा देता है तो प्रकृति में लगाने का मतलब क्या हुआ इसका इससे क्या सिद्ध हुआ इससे ये सिद्ध हुआ की विदेह जो है विदेह जो है कि अहंकार तक जैसे उसमें क्या कहते हैं कि संप्रज्ञान समाधि में जो विचारानुगत जो संप्रज्ञान समाधि और आनंदानुगत जो संप्रज्ञान समाधि तो विचारानुगत संप्रज्ञान समाधि में जैसे व्यक्ति वृत्ति के माध्यम से वृत्ति के माध्यम से वह सूक्ष्म तत्व जो है महातत्व जो है सूक्ष्मत मात्रा है वहां से लेकर के और महातत्व तो तक जाना था न जानता हां जी, है ना? हां जी तो उसमें तो वृत्तियाँ होती है परंतु इसमें वृत्तियाँ नहीं होती समाप्त हो गई जी केवल दे। निरोध रूप जो है संस्कार मात्र शेष वाला है तो यहाँ पर जो है वृत्तियां जब समाप्त तो की वृत्तियां इसमें है नहीं इस समाधि में परंतु वो वृत्तियां रहित होकर के सीधे वह जो है स्थूल से सूक्ष्म स्थूल को जो व्यक्ति वैसे भी समझता है मतलब सूक्ष्म जो है अर्थात महात महात तक उसने साक्षात्कार कर लिया हुआ है सीधा प्रत्यक्ष कर लिया है उसने और प्रत्यक्ष जब कर लिया तो उसको अनुभव हो गया कि मैं उससे अलग हूँ जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ पर बैठे हुए हैं जिस कुर्सी पर बैठे होंगे तो आपने सीधे प्रत्यक्ष किया कि नहीं की शरीर मेरा कुर्सी जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ कुर्सी मैं नहीं हूँ कुर्सी अलग है मैं अलग हूँ साक्षात तो वहाँ पर प्रत्यक्ष हो गया की नहीं डायरेक्ट परसेप्शन हाँ जी तो उस समय व्यक्ति जो विचारवाद व्यक्ति होगा जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा क्या वो कुर्सी को खुद कहेगा कि मैं कुर्सी हूँ तो वो पृथकता का वहां पर अनुभव कर रहा कि नहीं बोध कर रहा कि नहीं हाँ जी तो ऐसे ही जब डायरेक्ट परसेप्शन होता है तभी तो पृथकता का बोध करेगा बिना हाँ। डायरेक्ट परसेप्शन के बिना प्रत्यक्ष के व्यक्ति उस वस्तु से अपने आप को अलग कैसे कर पाएगा कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि जब वह स्थूल पदार्थ से लेकर के सूक्ष्म पदार्थक महतत्व तक महतत्व तक उसने प्रत्यक्ष कर लिया सीधा ज्ञान कर लिया प्रत्यक्ष कर लिया वृत्ति रहित चित्र के माध्यम से है ना जी उस में प्रत्यक्ष कर लिया तो अब प्रत्यक्ष कर लिया और वो समझ गया ये व्यक्ति योगी की भाई मैं ये, मैं ये शरीर नहीं हूँ मैं ये शरीर नहीं हूँ समझे मैं ये शरीर नहीं हूँ जब वह प्रत्यक्ष कर लेता है तो प्रत्यक्ष करने के बाद उस वस्तु के प्रति शरीर के प्रति व्यक्ति की आसक्ति अटैचमेंट समाप्त हो जाती है समाप्त हो जाता है तो ऐसे स्टेज को जब जो योगी प्राप्त कर लिया उसको कहेंगे विदेह नामक योगी विदेह नामक देवता समझ गए हाँ जी और अभी प्रकृति वह विचार के माध्यम से प्रकृति का भी प्रत्यक्ष कर लिया था परंतु सीधे सीधे अभी जो है डायरेक्ट प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं वृत्ति रहित जो चित्र के माध्यम से उसने प्रत्यक्ष नहीं किया था तो अब वह प्रकृति में चित्त को लीन कर दिया है वृत्ति रहित चित्त को किसमें लीन कर दिया प्रकृति में लीन कर दिया अर्थात प्रकृति के साथ संबंध जोड़ दिया प्रकृति के साथ लगा दिया उस चित्र को जब प्रकृति के साथ चित्त को लगा दिया तो उसको किसका ज्ञान हो गया फिर प्रकृति के वास्तविक जो स्वरूप है उसका ज्ञान हो गया और फिर वह प्रकृति से मैं पृथक हूँ वह जानता है वृत्ति के माध्यम से तो उस वहां पर भी जानता है और संप्रज्ञान समाधि भी जानता है परंतु यहाँ पर यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में जो है उसने देख लिया प्रत्यक्ष रूप में देख लिया वहाँ पर वृत्ति के माध्यम से देखा उसमें कुछ कुछ तो है अनुभव भी हुआ कुछ ऐसा भी हो सकता है परंतु इसमें तो वृत्ति नहीं है सीधे उसने देख लिया सीधे उसने जान दिया सीधे उसने प्रत्यक्ष कर लिया तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे योगी को बन हुआ देवता बन गया और ऐसे योगी को प्रकृति लय नामक योगी कहते हैं तो इन दोनों की जो समाधि हुई ये भव प्रत्य नामक और समाधि हुई समझे हाँ जी हां। तो हाँ परंतु नहीं वहां से पहले आपको बता बताऊ परंतु पौराणिक लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि देखो विदेह नामक जो देवता है विदेह मान देह से जो रहित है अलग है जी अलग है अर्थात इस शरीर में वह इस समाधि को प्राप्त नहीं करता है परंतु वह क्या करता है इस शरीर से जब अलग होता है तो इस शरीर से अलग हो करके वह उसमें दो यदि मान लीजिए कि जिसने है उस पटांग चीज उत्पटांग व्याख्या ये वायु पुराण का है और उसमें कहा कि दस मनवंतरा इंद्रिय चिंतका बोल रहे हैं कि जो इंद्रियों का चिंतन करने वाला है इंद्रियों को जिसने प्रत्यक्ष किया है ऐसा व्यक्ति जब शरीर से अलग होता है तो दस मनवंतर तक वह इंद्रियों के साथ जुड़ा रहता है आत्मा माने इंद्रियों को जो आत्मा समझ करके इंद्रियों का ही चिंतन जो करने वाला होता है अब भौतिक का पदार्थों को आत्मा समझने वाला व्यक्ति होता है कि भाई भौतिक ही यही वह कर रहा है मेडिटेशन वह कर रहा है योग परंतु वह समझता है कि शरीर ही आत्मा है बस ये ऐसा समझ करके इस भौतिक पदार्थ ऊपर ही चिंतन करने वाला जो होता है व्यक्ति समाधि लगाने वाला जो व्यक्ति होता है वह सौ वर्ष सौ मनमंत्र तक सौ मनवंतर तक जो है उसके साथ रहता है वह सौ मनमंत्र तक जन्म नहीं लेता सौ मनमंत्र तक उसी के साथ रहता है और भी बोलते हैं पूर्णम सहस्त्र मैने सहस्त्र अभिमानी का और जो महतत्व जो है महत्त्व को जो आत्मा समझ करके चिंतन करता है और उसका जो प्रत्यक्ष किया और उसकी जो मृत्यु हो गई वह जो शरीर छोड़ा तो वह हजार मन बंतर तक जो है रहता है आत्मा उसके साथ और उसी में तल्ली रहता है उसी को समाधि कहता है और उसके पश्चात फिर वापस आता है जीवन में और फिर बौद्ध सहस्त्र दस सहस्त्राणी और बुद्धि को बुद्धि को अभिमान था सॉरी वो अहंकार था मैं बुद्धि कह दिया था महात गलत कर देता हजार हजार मनवंतर तक तो अभिमान को अहंकार को आत्मा समझने वाला व्यक्ति और बौद्धा दस सहस्त्राणी और बुद्धि को आत्मा समझ करके उसके उसको प्रत्यक्ष करने का अभ्यास करने वाला और फिर समझ गया कि मैं बुद्धि नहीं हूँ ऐसा समझने वाला जो योगी है वह जब शरीर छोड़ता है तो वह दस हजार वर्ष तक वह बुद्धि के साथ ही युक्त रहता है बद्धा दस ज्वर से रहित होकर उसको कोई रोग नहीं होता कोई किसी भी तरीके का ये नहीं होता होते पूर्णम शत शाहस्त्री अव्यक्त चिंतका और जो अव्यक्त चिंतक होता है तो प्रकृति को आत्मा सत्य समझ जो व्यक्त है उसको आत्मा समझ करके उस पर समाधि लगाने वाला व्यक्ति होता है और फिर जो वो समझ लेता है कि भाई ये प्रकृति जो सत्य समझ ये भी मैं आत्मा नहीं हूँ ऐसा समझता है फिर वह शरीर छोड़ता है तो माने मैंने सप्तस्त्र का मतलब हुआ कि सौ एक हजार इसका क्या हुआ जी सौ तो को हजार से गुना करेंगे तो कितना हो गया हाँ एक लाख हो गया आग, एक लाख हो गया जी। सौ सौ हजार वर्ष तक जो है वह उसके साथ रहता है और पुरुषम निर्गुणम प्राप्य काल संख्या न मित और निर्गुण जो पुरुष परमात्मा है उसको प्राप्त करके व्यक्ति फिर उसकी काल की गणना नहीं होती है ऐसा ये वायु पुराण में बताया है परंतु यदि इस पर विचार करें तो बताइए कि ये तो जब सम्प्रज्ञात समाधि होती है उस समय ही तो व्यक्ति वृत्ति के माध्यम से ही जब सात्विक वृत्ति होती है उसके माध्यम से ही तो वो समझ लेता है कि मैं बुद्धि नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ मैं वो नहीं हूँ वही पर उसका ज्ञान का भ्रम समाप्त हो जाता है तो इस तरीके की जो बात कही है वो तो ठीक नहीं है जी वायु तो गलत है वो फिर तो ये ये मुक्ति का जो आ, मने, मने ये जो है इस प्रकार की बात कर रहा है तो ये हमें ठीक नहीं लग रहा है इतने क्योंकि तो इसमें जो है सबसे पहले की समाधि होती ही है शरीर में जो व्यक्ति शरीर को प्राप्त नहीं करेगा तो समाधि कहा कैसे करेगा तो इसीलिए ये ठीक नहीं है इस पर आप स्वामी सत्यपति जी का जो पढ़ेंगे ना तो उस पर उन्होंने अच्छी तरीके से उन्होंने बात ये बात लिखी है व्याख्या की है आप उस पर देख सकते हैं उसके अलावा मैंने देखा उदय वीर शास्त्री जी जो है हम पुस्तकालय में गए थे तो पुस्तकालय में पढ़े थे उदय वीर जो शास्त्री है वो उदय वीर शास्त्री जी भी ठीक से इस पर ने किए है बस वो उसी को संगति लगाने का कोशिश की है परतु ये जो है स्वामी छत्रपति ने अच्छी संगति लगाई अच्छे तरीके से उन्हें बताया उसको देख लीजिएगा अच्छा जरूर आज देखूंगा जरूर पहले ही देखूंगा तो आ, आज इतने ही रहने दीजिए अच्छा अच्छा जरूर तो इतना ही रहने दीजिए इसका कल पढ़ाऊ मंत्र पाठ करते हैं हाँ जी ओम पूर्ण मधर्ण मूर्ण पूर्ण मदर्ण पूर्णमादाय पूर्णमे आवशिष्य ओम शांति ओम शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद